कर हाँ, श्यामरज जी पूछिए देवताल मतलब इसमें देवताओं में नया होना अध्याय भी आपको बोलना आवश्यक है क्योंकि तीन अध्याय की बात चल रही है दूसरा अध्याय इक्कीसवां सूत दूसरा अध्याय इक्कीसवां सूत्र पूछिए प्रश्न इसमें देवताओं के मतलब इंद्रियों का देवताओं में लय होना तो बताया है लेकिन उनसे उत्पन्न होना नहीं पड़ा जी हाँ देवता लय श्रुति न आरम्भ कस्य है आरंभ होने की श्रुति नहीं मिलती है ये करके उसका निषेध किया तो इसकी उत्पत्ति किससे मानी गयी उत्पत्ति तो नहीं बताएगी इसमें लय बताया गया है उत्पत्ति तो जैसी आपने पढ़ी है सांख्य के अनुसार वो है ही गुरुपक्षी ने ऐसा कहा था कि ये अहंकारिक नहीं है ये भौतिक हैं। तो भौतिक है का मतलब था उसका कि इनकी उत्पत्ति भूतों से हुई है और उसके लिए उसने जो श्रुति दी थी शब्द प्रमाण दिया था वो उत्पत्ति का नहीं था वो लय का था तो उनको बताया जा रहा है कि आप जो ये शब्द प्रमाण उद्धत कर रहे हो ये तो इनके लय यानी विनाश का नाशा कारण लय विनाश का कि ये किसमें विलीन होती है आपको सिद्ध तो ये करना था कि भूतों से उत्पत्ति होती है उसके लिए श्रुति देते आप कोई वचन देते शास्त्र का तो उसका वचन न देके आप इनका इन भूतों में लय होने वाली श्रुति कह रहे हैं तो प्रमाण गलत हो गया ना शब्द प्रमाण उसको स्मरण करा रहे हैं कि इसमें तो देवता लय की श्रुति है आपके प्रमाण में उत्पत्ति की श्रुति नहीं है।, तो तो की हो है कहीं नहीं बताई गई तो उत्पत्ति, मानी उत्पत्ति तो जैसा पहले उत्तर दे चुका हूं मैं जैसा शास्त्र में लिखा है यहां पर कैसे अहंकार से उत्पत्ति है वो भी मानी जाएगी बीच में जो ना बोलिए जी हाँ अहंकारिक्व की श्रुति है वो तो सिद्ध है ही इन्होंने कहा उसके खंडन में जो कहा उसके लिए निषेध कर रहे कुछ के दर्शा के अनुसार पांच कृष्ण कौन सी जाती है पांच वृत्तियां जो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति जो योग दर्शन की पांच वृत्तियां हैं चित्त की वृत्तियां हैं ये विपर्य के भेद जो है पर, नहीं विपर्य के नहीं पांच वृत्तियां जो है वो वो की वो यहां भी मानी जाती है वो अलग दृष्टि है इंद्रियों की वृत्ति का जब हम बात करेंगे इंद्रिय वृत्ति की जब हम बात करेंगे तो ये हम भेद करेंगे इंद्रिय वृत्तियां कितनी जितनी इंद्रियां हैं उतनी वृत्तियां हैं उनकी पांच जन इंद्रियों की अलग अलग वृत्ति है कर्म इंद्रियों की अलग अलग वृत्ति है और इनके भी अवंतर भेद कर देंगे मान लो चक्षु की वृत्ति है तो वो कभी किस देख रही है कभी किस उचित अनुचित ऐसे भिन्न भिन्न भेद हो जाएंगे उनके लेकिन इंद्रियों की वृत्ति अलग हो जाएगी बोलिए आनंद प्रकाश जी की आगे दीजिए आनंद प्रकाश की दो सौ ग्यारह आरोप दो सौ ग्यारह दो, दो सौ पर द्वितीय पंक्ति की वसुत देव और मनुष्य की है नौ भेंट तो ये मतलब आप केवल सूत्र के बारे में पूछिए मेरे सूत्र में कोई समझ में नहीं आई हो बात शास्त्र में हम सांख्य दर्शन के शास्त्र को पढ़ रहे हैं सूत्रों को पढ़ रहे हैं पूछिए अभी पंचाग्नि के बारे में तो बताया तो यहाँ अनंत की पुस्तक में उपल के जीव पंजन ने धरा अभी पंचाग्नि बताई है ठीक है तो आपने बताया फोटो भिन्न तो अब भिन्न है तो क्या हुआ उनको माना जाए जिसकी इच्छा हो आपकी मान सकते हैं और उनको दीजिए आगे कोई है अपने आप पहले से हाथ खड़ा कीजिए माइक पहले से पहुंचना चाहिए वहां पर बोलिए तीसरे अध्याय का चौवनवा सूत्र तो तो तो तो तो तो तो तो बोलिए तो चौवनवा सूत्र में बैतालीसवा अड़तालीसवा सूत्र तीसरे अध्याय का अड़तालीसवां सूत्र बोलिए पहले से तैयार रहिए ऐसे नहीं जो, द्रस्त, जो जो, जो मनुष्य होते हैं उनके लिए उनका स्थान कौन सा रूप दिया गया है आकाश में इसमें ये लिखा है आकाश में ऐसा कोई लोग या स्थान नहीं है जहाँ पर की आत्मज्ञान के लिए अत्यधिक सुविधा उपलब्ध प्राप्त हो आकाश में कोई उनकी संसार सारा ही है और भ्रष्ट योगी जो है योग जो तो होता है वो सिर्फ शब्द पर आधारित होते हैं ऊर्धवम सत्विशाला का शरीर के भेद बताए जा रहे हैं किस किस प्रकार के शरीर होते हैं पीछे प्रसंग है दैवादि प्रभेदा आप ब्रह्म स्तंभ पर्यतम प्रकरण के से संबद्ध रखिए अपनी बात को ठीक है तो विभिन्न शरीर होते हैं उसमें सत्व गुण की प्रधानता वाले जो शरीर होते हैं वो ऊंचे होते हैं श्रेष्ठ होते हैं बस सूत्र इतना ही कह रहा है इससे आगे इधर उधर मत जाइए कहीं और आकाश में कोई और लोक नहीं होते बहुत लोक हैं आकाश में हमारे चारों तरफ हैं, पृथ्वी घूम रही है चारों तरफ सब तरफ लोक लोकांतर हैं, बहुत हैं, बहुत से सूर्य हैं, बहुत सी पृथ्विया भी वहां पर है जैसी यहां पर जीव सृष्टि चल रही है ऐसी वहां भी बहुत जगह हो रही है और वो इस पृथ्वी से अच्छे भी हो सकते हैं और इस पृथ्वी से खराब हालत में भी हो सकते हैं कहीं वैदिक राज्य हो सकता है सारी व्यवस्था बहुत सुव्यवस्था हो बहुत अच्छे लोग रहते हों और सब साधना करते हो ऐसी स्थिति भी हो सकती है और पृथ्वी पर जैसे अभी हमें बहुत अनुकूलता है हम निर्बाध रूप से अपनी साधना कर सकते हैं बाधा अभी भी नहीं है हमारे को बहुत अच्छी स्थिति है कहीं खराब है वो अलग बात है लेकिन जो इच्छुक हैं उनको अनुकूलता से भोजन आदि भी मिल जाता है भवन साधन सब पढ़ने को भी मिल जाता है शास्त्र मिल जाते हैं बताने वाले मिल जाते हैं साधना करने को समय मिल जाता है कोई हमें उससे बाधित नहीं करता प्रतंत्रता नहीं है दंड नहीं देता कोई साधना करने पर यह बहुत सारी अनुकूलता है लेकिन कई ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं जहां इससे भी खराब हो जैसे इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं एक जैसी नहीं है सब जगह ऐसे लोक लोकांतरों में भी होता है और योग से कोई भ्रष्ट भी हुआ है तो वो अपने कर्म के अनुसार जन्म लेगा के जैसे कर्म है वैसा वो लेगा यहाँ इस आधार पर योग भ्रष्ट और ये सूत्र में कुछ भी नहीं है जा की सारी सृष्टियाँ जो होती हैं वो तीनों गुण से होती है त्रिगुणात्मक होती है त्रिणात्मक तो होती हैं और ये उर्द्व जिला के जो पुरुष होंगे उनको सिर्फ मतलब ऐसा गुण गौ, प्रधान जो भ्रष्ट व्यक्तियों का जन्म ऐसे माता पिता के घर में होता है जहाँ उन्हें आत्मज्ञान के लिए अत्याधिक सुझा आकाश में ऐसा कोई लोग या स्थान नहीं है क्योंकि संसार में संसार सारा ही त्रिगुणात्मक है केवल सत्य रूप कही नहीं? आपने वो वचन पढ़ा कि भाई सब त्रिगुणात्मक है और त्रिगुणात्मक कहते हुए भाव यह है कि कहीं कुछ विशेषता नहीं होती सब जगह समान है उसके पीछे भाव यह है कुछ लोग जो परिकल्पना करते हैं कि कोई अलग से विशेष स्वर्ग लोक होगा बहुत विशेष होगा या बहुत नरक होगा उसका चूंकि निषेध किया जाता है जिस तरह की परिकल्पना वो करते हैं उस परिकल्पना का निषेध किया जाता है इसलिए इस तरह के वाक्य आते हैं कि सब त्रिगुणात्मक हैं सब समान हैं ये बहुत हल्का तर्क है पहली बात तो सारे लोग एक जैसे हों जैसे यहां पर है ऐसा नहीं कह सकते जो मैं पहले बता चुका हूं कि अलग अलग स्तर के लोग हो सकते हैं इसमें कोई संदेह और कोई सिद्धांत विरूद्व बात नहीं है सब जगह बिल्कुल ऐसा ही हो यह तो ना संभव है ईश्वर सबको कर्मानुसार अलग अलग परिस्थितियां देता है हम जैसे कहते हैं अभी के सतयुग में और पुराने काल में सब अच्छा था बहुत अच्छा था लोग अच्छे थे वातावरण बहुत अच्छा था आज प्रदूषण हो रहा है इस पृथ्वी पर भी ये भेद है ना तो आज यहां जैसी भी स्थिति है इससे अच्छी स्थिति जब हम इस पृथ्वी पर भी मानते हैं पहले रही है लाखों करोड़ों साल पहले तो वो अच्छी स्थिति दूसरी जगह क्यों नहीं रह सकती है बिल्कुल रह सकती है और ये तर्क देना कि वो त्रिगुणात्मक है तो ये तो हम जितने भी हैं सबके शरीर भी त्रिगुणात्मक ही है एक जैसे मानेंगे उनको रोटी और सब्जी दोनों त्रिगुणात्मक है एक जैसी मानेंगे नमक और चीनी दोनों त्रिगुणात्मक है एक जैसा मानेंगे नहीं ये कोई तर्क है क्या कि त्रिगुणात्मक है भौतिक है त्रिगुणात्मक होते हुए भी उनमें तरतमता का भेद होता है त्रिगुणात्मक मतलब आप एकदम स्थूल रूप से देख रहे हैं कि बस त्रिगुणात्मक है मतलब सब कुछ एक जैसा है या मिट्टी और हलवा दोनों त्रिगुणात्मक है दोनों को एक मान लेते हैं ना आप ऐसा व्यवहार करेंगे ना लेखक ऐसा व्यवहार करेगा तो फिर केवल कथन के लिए यूं तर्क लिख देना बोल देना व्यवहार से जिसका संबंध नहीं जुड़ रहा है वो मान्य नहीं हो सकता सब त्रिगुणात्मक है तो फिर ठीक है सबको समान मानो वो फिर गुड़गोबर सब समान हो जाएगा जब हम व्यवहार में देख रहे हैं कि सब में भिन्नता है त्रिगुणात्मकता और हम पढ़ करके आ रहे हैं अभी दर्शन को कि सात्विकात अहंकारात् एकादशम इंद्रियम प्रवर्तते वैकृता अहंकारात् वैकृत अहंकार से सात्विक अहंकार से ग्यारह इंद्रियां बन रही हैं यानी और तामसिक से पांच भूत बन रहे हैं तनमात्राए बन रही हैं ये भेद आ रहा है या नहीं आ रहा है सात्विक राज्य से तामसिक ये भेद कहा जा रहा है नहीं ये ऊर्द्व सब तो विशाल है क्या इनका यह मतलब है कि वह त्रिगुणात्मक नहीं होते शरीर त्रिगुणात्मक तो हर चीज होती है ये कोई तर्क नहीं होता है विशेषता के आधार पर भेद देखा जाता है बुद्धिमान विशेषता को देखते हैं समानता के आधार पर नहीं रोटी और हलवे दोनों में गेहूं है तो बोले ठीक है एक ही जैसे हैं। ब्रेड में भी तो वही आटा है गेहूं का ही आटा है ये तो सामान्य व्यक्ति देखेगा मूलभूत सारा एक ही जैसा है विशेषता को देखा जाता है बुद्धिमान विशेषता को देखता है समानता भी रहती है लेकिन निर्णय भी विशेषता के आधार पर होता है हमेशा वो सब मनुष्य है सबको समान नौकरी दे दो सबको समान वेतन दे दो सब मनुष्य हैं समानता का सिद्धांत कहा कितने अंश में लगता है वो अलग बात है लेकिन न्यायपूर्वक व्यवहार करना है पक्षपात रहित करना है तो विशेषता को देखा ही जाएगा नहीं तो अंधेर नगरी होगी वो इसलिए ये बहुत हल्का तर्क है कोई तर्क ही नहीं है ये कि त्रिगुणात्मक वो भी हैं इसलिए वहां भी ऐसा ही होगा निराधार है और किन्हीं को पूछना है बोलिए चतुर्थ अध्याय न मलिन चेत से उपदेश चौथे अध्याय का बोलिए न मलिन चेत उपदेश बीज प्ररोह अजबत तो इसमें मनी वाले के अंदर तो मतलब उपदेश का कोई प्रभाव नहीं होता लेकिन ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे इन्होंने अगले वाले सूत्र में तो कह दिया कि मतलब कुछ प्रभाव हो भी जाए तो नया होने के समान है तो ठीक है जब आ, अगला सूत्र ये कहा जा रहा है तो उसके परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे ना हाँ तो इसके अंदर मतलब ऐसा भी तो होता है कि एकदम तो कोई सभी शुद्ध नहीं होते या तो सभी को ये करना ही होता है अर्थात जब शुरुआत करते हैं योग जो, जो योग की साधना की तो प्रथम तो सभी मलिन चित्त वाले ही होते हैं ऐसा माना जाता है तो जब प्रथम मतलब इसमें मलिन चित्त का इस प्रकार से निषेध करना कुछ है यहाँ मलिन का मतलब अधिक मलिन दूसरी बात उपदेश बीज मतलब ये मुक्ति प्राप्ति वाले उपदेश बीज का प्ररोह कि मुक्ति लक्ष्य बन जाए जन्म मरण का चक्र से हटना है मेरे को ये लक्ष्य बन जाए ये उस उपदेश की बात चल रही है उच्च स्तर पर सामान्य है सामान्य उपदेश तो उस पर भी असर करता है एक सीमा तक कितना भी मलिन हो कुछ न कुछ उपदेश मिलने पर अंतर आ सकता है उसमें तो ये एक संदर्भ में देखना है आप उपदेश मतलब सारे उपदेश ले लें छोटे मोटे भी वो यहां नहीं है मलिनता का मतलब थोड़ी भी मलिनता है तो ले लेंगे नहीं अधिक मलिनता है जिसमें और किसी के लिए यूं कह सकते हैं शत प्रतिशत मलिन है किसको मलिन कहेंगे जो जिसको मलिन कह रहे हैं उसमें थोड़ी शुद्धता भी हो सकती है जिसको हम शुद्ध मन कह रहे हैं उसमें थोड़ी मलिनता हो सकती है ये तो पूरा भेद है वहां पर तरतम का आप एक से लेके सौ तक की संख्या अगर माने सौ प्रतिशत में तो मलिनता और शुद्धता उसका प्रतिशत कितना भी हो सकता है पचास पचास भी हो सकते हैं अस्सी नब्बे अस्सी बीस हो सकते हैं दस और नब्बे हो सकते हैं पच्चीस पिछहत्तर हो सकते हैं कौन सा कितना है मलिनता भी एक से लेके सौ तक कितनी हो सकती है और शुद्धता भी बची हुई जितनी भी हो एक से लेके सौ तक हो सकती है यहां मलिनता का मतलब है जो बहुत अधिक मलिन है जैसे राजा आज का बताया उसको बहुत खेत था उत्तर का देहांत हो गया और उसके मन में अत्यंत तो वही वही बातें आ रही हैं अभी उस स्थिति में कुछ नहीं उसको समझ में आएगा लोक व्यवहार में हमारे को ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते एक स्थिति ऐसी होती है कि इसको मानता ही नहीं है मानेगा ही नहीं कितना भी समझा लो और हम उस समय चुप्पी हो जाते हैं प्रयास करते हैं अभी तो ये नहीं मान सकता और तो बाद में बात करेंगे इससे थोड़ा तो शांत हो जाएगा सो जाएगा कुछ दिन बीत जाएंगे उसके बाद ये वेग थोड़ा कम होगा तब बात करेंगे नहीं तो सुनेगा ही नहीं व्यक्ति जो वो मलिन चित्त है जो अत्यंत वेग जिसमें उठा हुआ है और उसमें सामान्य बातें भी वो नहीं समझ सकता ये ऊंची बातें तो कहां से समझेगा तो इस सूत्र का ये तात्पर्य नहीं है कि उपदेश तो फिर मलिनों के लिए है ही नहीं मलिन चित्त वालों के लिए तो है ही नहीं तो भाई फिर उपदेश किसके लिए है शुद्ध चित्त वालों के लिए तो उनको आवश्यकता ही नहीं है वो तो शुद्ध हो चुके हैं फिर उपदेश किसके लिए है ये परस्पर विरुद्ध बात लगेगी ऐसी विरुद्ध बात ये बोलेंगे नहीं हमेशा ये दृष्टि रखनी चाहिए कि ये ऐसी विरुद्ध बातें हैं ऐसी जो बातें हमें भी समझ में आ रही हैं जो बातें आपको समझ में आ रही हैं ये तो विरोध है उसको ये नहीं बोलेंगे कभी भी ये हमारे से ज्यादा जानते थे हमारे से ज्यादा अनुभव था उनका तो वहां अब इसका तात्पर्य लिया जाता है और आप देख लीजिए आप खुद भी अनुभव करते होंगे करेंगे उपदेश देंगे बहुत लोग बैठे रहते हैं कितना ही दे दो कोई असर नहीं होने वाला उनका क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है अभी अभी ऐसी मालिनता है अर्थ और काम में इतने आसक्त हैं तो उपदेश सुनते हुए भी उनके मन में वही घूमता रहता है पैसा ही घूमेगा कामनाएं घूमेंगी भोग घूमेंगे ये प्राप्त करना है वो सुख लेना है वही घूमता रहेगा चौबीसों घंटे जगते समय उपदेश सुनते समय वो एकाग्र हो ही नहीं सकते बोल क्या रहा है व्यक्ति बैठे रहेंगे अंदर से वही चिंतन चलता रहेगा तो जो अधिक मलिन होते हैं उसमें बीज का प्ररोह बिल्कुल नहीं होगा जैसे उसर भूमि के अंदर बीज डाल दो कुछ नहीं होगा तो भूमि भी होनी चाहिए बीज भी ठीक होना चाहिए दोनों बातें चाहिए वो धीरे धीरे होता है और हर व्यक्ति हमेशा मलिन स्थिति में नहीं रहता सामान्य भी बनता है और आगे बताए उन्होंने तो इसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमें अपनी मलिनता को दूर करना है इस पे ध्यान देना है हमारा बहुत बार जोर किस पे हो जाता है ये बात तो समझ ही नहीं आ रही ये तो आचरण में ही नहीं आ रही और उसी को समझने में जोर लगा देते हैं ज्यादा उसी में अब वो स्थिति नहीं है उतनी तेज गाड़ी को दौड़ाना चाहते हैं वो चली नहीं सकती गाड़ी उतनी उसकी गति ही नहीं है सामर्थ्य ही नहीं है तो गाड़ी को पहले शुद्ध करते हैं उसकी सर्विस करवाते हैं वो करते हैं तो वो अच्छी चलने लगती है आसानी से चलती है तो उस पर भी हमें ध्यान देना है बस यही संकेत है अन्य कोई तो आगे देखिए पांचवा अध्याय चौथे अध्याय के अंत में इन्होंने कहा था कि भूति योग से विभूतियों से कृत कृत्यता नहीं होती उपास से सिद्धिवत और पीछे भी सारा जो जोर दिया जा रहा है वो विवेक पे ज्ञान पे दिया जा रहा है ज्ञान से मुक्ति होती है विवेक के अलावा और कोई उपाय नहीं है तो एक दृष्टि मन में बन सकती है फिर केवल ज्ञान प्राप्त किया जाए जब ज्ञान की इतनी महत्ता सुनते हैं तो फिर उसी तरफ एक तरफ हो जाता है व्यक्ति ज्ञान ही ज्ञान बस वो फिर पढ़ता रहेगा करता रहेगा सुनता रहेगा उसी में लगा रहेगा क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होती है तो क्या हमें कुछ कर्म नहीं करना है एकांी दृष्टिकोण न बन जाए तो उसका तात्पर्य स्पष्ट होने के लिए आगे सारी बातें कही जा रही हैं। तो पांचवें अध्याय का पहला सूत्र बोलिए मंगलाचरणम फलदर्शनात, फल फलदर्शना, इति। मंगलाचरणम मंगलाचरणम कर्तव्य मंगल आचरण करना चाहिए शुद्ध पवित्र आचरण कर्म करने चाहिए यह विधि की जा रही है कर्म का भी विधान है कर्म भी हमें करने चाहिए शास्त्रकार को स्वीकार्य है वो ज्ञान के महत्ता में एकांगी नहीं हो गए कि केवल ज्ञान ही ज्ञान रहेगा और कुछ करना ही नहीं है तो मंगल आचरण करना चाहिए मंगलाचरण शब्द वैसे कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो उससे पहले कुछ श्लोक बोलते हैं ओम बोलते हैं उसको मंगलाचरण की तरह से बोलते हैं यह मंगलाचरण का मतलब अच्छे कर्म मंगल कर्म जिससे हमारा हित होता हो जिससे हमारी प्रसन्नता होती हो ऐसे कर्म हमें करने हैं क्योंकि तो उसके बिना भी ज्ञान की परिशुद्धता नहीं हो सकती ये जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है वो ठीक है या नहीं है इसकी परीक्षा कर्म में होती है जब वैसा करते हैं वैसा हमारे को प्राप्त होता है तो लगता है नहीं ये ज्ञान बिल्कुल शुद्ध था ये ठीक था और दृढ़ हो जाता है और आगे भी वैसा ही करते रहते हैं तो हमें मंगलाचरण करना चाहिए यम नियम आदि का पालन धर्म के दस लक्षणों का पालन परोपकार सेवा ये सब करने चाहिए जो जो हमारे को पवित्र करने वाले हैं मंगल देने वाले हैं तो मंगलाचरणम क्यों करना चाहिए कैसे करना चाहिए तो उसके लिए तीन कारण बताए तीन हेतु दिए गए हैं इसमें पहला कहा शिष्टाचाराथ शिष्टों के आचरण को देखते हुए शिष्ट लोग चूंकि कर्म करते हैं मंगल कर्म करते हैं इसलिए हमें भी करना चाहिए शिष्ट लोग जैसे मंगल कर्म करते हैं वैसे हमें करने चाहिए तो मंगलाचरण करना है क्यों क्योंकि शिष्ट लोग ऐसा ही करते हैं शिष्ट का मतलब है जो सभ्य लोग हैं कुलीन हैं, जो पवित्र हैं अहंकार से रहित हैं, ईर्षा द्वेष से रहित हैं ज्ञान जिन्होंने बहुत प्राप्त किया है तपस्या बहुत की है वो लोग भी इन कर्मों को करते हैं मंगल कर्मों को करते हैं तो जैसे हम श्रेष्ठ लोगों को देख करके अपना आचरण बनाते हैं वही बात है शिष्टाचारा जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसे हमें करना चाहिए क्योंकि श्रेष्ठ लोग भी इसको कर रहे हैं हमने शास्त्र से पढ़ लिया कि ज्ञान से मुक्ति होती है तो ये तो हमारे उन, उन लोगों ने शिष्ट लोगों ने भी पढ़ रखा था वो भी जानते थे तो क्या वो केवल ज्ञान में ही रत रहे उन्होंने कर्म नहीं किए? और सब चीजें छोड़ दी उन्होंने नहीं वो भी सब इन कर्मों को करते थे अच्छे कर्मों को करते थे खूब करते थे तो चूंकि वो लोग भी करते थे इसलिए भी हमें करना चाहिए और जैसा वो करते थे वैसा हमें करना चाहिए उनका अनुकरण करना चाहिए हमें अगर समझ में नहीं आता है तो ये भी एक उपाय है दूसरों को देख के श्रेष्ठों को देख करके सामान्य व्यक्ति को देख के नहीं शिष्टों को देख करके जो लोग रहित अहंकार से रहित ऐसे व्यक्तियों के आचरण से हमें भी मंगलाचरण करना चाहिए एक बात हुई दूसरा कहा फल दर्शनाथ जिन कर्मों को हमें करना है मंगल कर्मों को उनका फल भी देखा जाता है हमारे अनुभव में आता है कि देखो ऐसा करने से ये लाभ होता है ऐसा करने से ये लाभ होता है फल भी देखना फल को देखने से भी हम उसकी तरफ प्रवृत्त होते हैं प्रेरित होते हैं वो हमें करना होता है क्योंकि फल देखा जाता है इन शुभ कर्मों का इसलिए भी हमें मंगलाचरण करना चाहिए क्योंकि फल तो हमें भी प्राप्त करना है एक साधक को भी प्राप्त करना है मुक्ति की प्राप्ति के लिए इन साधनों को साधन के रूप में जुटाना है बिना इन साधनों के हम कैसे कर पाएंगे साधना को इसलिए फल चूंकि इसका हमें दिखाई दे रहा है फल होता है इसलिए भी हमें कर्म करने चाहिए ये दूसरा हेतु दिया और जिन कर्मों का हमें फल दिखाई दे रहा है लाभदायक दिखाई दे रहा है उन कर्मों को करना चाहिए ऐसे श्रेष्ठ कर्मों को हमें करना चाहिए फल दर्शनाथ और तीसरा हेतु दिया श्रुति तश्च श्रुति में होने से भी श्रुति के कारण से भी जो शब्द प्रमाण है वेद है ऋषियों के ग्रंथ हैं, जिनको हम श्रुति की कोटि में रखते हैं उन वेद मंत्रों में भी कर्म करने का विधान किया गया है कुर कर्माणी जिजी विशेष छतम समा सौ वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करें। कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करे अरे कर्म करने की इच्छा नहीं है तो ऐसा सौ वर्ष तक जीने की इच्छा का कोई मतलब नहीं है निरर्थक है वो सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करे लेकिन कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करे साठ पैंसठ सत्तर वर्ष में सेवानिवृत्त हो गए तो अब कुछ नहीं करना है मुझे बस अब तो विश्राम का समय है घर का भी कुछ कहा जिंदगी भर कर लिया सौ वर्ष जीने की शैली नहीं है तो घर सेवानिवृत्त होके वो काम छोड़ा दूसरा करेंगे अध्यात्म का कार्य करेंगे सेवा का कार्य करेंगे अध्ययन करेंगे तपस्या करेंगे करना तो है कर्म से कोई छुटकारा नहीं है तो श्रुति कहती है हमारे को इसलिए भी हमें मंगलाचरण करना चाहिए तो मंगलाचरणम मंगलाचरण करना चाहिए शिष्टों के आचरण के अनुसार शिष्टों के शिष्टाचरण करते हैं इसलिए फल देखा जाता है इसलिए और श्रुति शब्द प्रमाण भी इस बात को कहता है इसलिए हमें करना चाहिए और ये भी मुक्ति के लिए आवश्यक है ये शुभ कर्म के लिए कहा मंगलाचरण मतलब तो शुभ कर्म शुभ कर्म हमें करने चाहिए कर्म क्यों करने चाहिए आकी हमें उचित फल मिल सके जो हम प्रगति चाहते हैं उसके लिए जो फल चाहिए जो साधन चाहिए वो हमें मिल सके इसलिए हमको कर्म करना है बोले कि नहीं मैं तो केवल भक्ति कर लूंगा ईश्वर से प्रार्थना कर लूंगा भक्ति का जो प्रचलित अर्थ है उस अर्थ उस रूप में प्रार्थना कर लूंगा ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे और मेरे को सब चीजें दे देंगे तो फिर ये मंगलाचरण करने की आवश्यकता क्या है ये कर्म करने की आवश्यकता क्या है इतना सपना करके मैं केवल परमात्मा को रिझा लूंगा और उससे मेरे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे ये प्रवृत्ति बनती है साधकों में आध्यात्मिक लोगों में नासमझी के कारण से जैसे कि लोक में हम करने लग जाते हैं इतना सब मेहनत करेंगे उसकी बजाय तो जो इसका निर्णय करने वाला है उनको प्रसन्न कर लो उनको कुछ धन दे दो उनकी सेवा कर दो फल फूल पहुंचा दो प्रशंसा कर दो उनकी चापलूसी कर लो वो मान जाएंगे और नौकरी लग जाएगी या कुछ काम हो जाएगा हमारा ऐसी ही प्रवृति इधर भी बन जाती है परमात्मा के प्रति तो इसके लिए उत्तर दिया जा रहा है ऐसी परिस्थिति ऐसी मानसिकता वालों के लिए कि फल की प्राप्ति किस पर निर्भर करती है फल की प्राप्ति निर्भर किस पर करती है फल का अधिष्ठाता कौन है तो उसके लिए अगला सूत्र देखिए बोलिए ना ईश्वराधिष्ठिते फल संपत्ति ही कर्मणा तत्सिद्धे न ईश्वराधिष्ठित है फल संपत्ति फल की जो संपत्ति है फल की प्राप्ति है वो ईश्वर पर अधिष्ठित नहीं ईश्वर पर आधारित नहीं है अयु प्रथम दृष्टिया बड़ा कठोर शब्द लगेगा ईश्वर भक्तों को और इसके आधार पर कई जने ये भी निकाल लेते हैं कि संख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है लेकिन संख्य दर्शन ईश्वर को कैसे स्वीकार करता है पीछे हम देख चुके हैं यहां कहना चाहते हैं कि केवल ईश्वर पर फलों का प्राप्त होना निर्भर नहीं है अर्थात ईश्वर अपनी इच्छा से किसी को कुछ भी फल दे दे ये नहीं होता है ईश्वर पर कर्मफल अधिष्ठित हो इसका मतलब क्या है कि वो जो चाहे वो कर दे तभी तो उसका अधिष्ठातृत्व तो होगा अधिष्ठाता मतलब उसका स्वामी स्वामी तो वो होता है ना अपनी इच्छा से कुछ भी कर दे क्या ईश्वर अपनी इच्छा से किसी को भी कुछ भी फल दे सकता है अगर नहीं दे सकता तो ईश्वर पर फल का प्राप्त होना कैसे निर्भर करता है मूल आधार कौन है निर्धारक तत्व क्या है हमारे फल का निर्धारक तत्व ईश्वर है क्या या कुछ और है ये बात है। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कह रहे हैं ये कि बिना ईश्वर के फल मिलता रहेगा वो सिद्धांत नहीं है ये ये प्रकृति मूल प्रकृति कार्य रूप में आती है ये परवश है स्वयं नहीं आ सकती उस रूप में ईश्वर को वहां स्वीकार किया गया प्रकृति कार्य रूप में आती है कर्म का फल देने के लिए और वो परवश है परमात्मा के अधीन है तो उस दृष्टि से परमात्मा का कर्तृत्व फल प्रदातव तो है उसका निषेध नहीं कर रहे हैं ये नहीं तो इस सूत्र की दूसरी परिणति है दूसरा तात्पर्य है जो कई जने मानते भी हैं बड़े बड़े संप्रदाय हैं वो कहते हैं कि कर्म अपने आप फल दे देगा परमात्मा को क्या करना है इसमें कर्म ही फल दे देते हैं इसलिए वो ईश्वर को मानते भी नहीं है परमात्मा को नहीं मानते हैं और ऐसे ऐसे सूत्रों के आधार पर वो बोलते भी हैं ये तो हमारे मत का ग्रंथ है देखो हमारी बात लिखी भी है इसमें हम वैदिक दर्शनों को आस्तिक दर्शन एक तरफ रखते हैं और कुछ नास्तिक दर्शन हैं जो ईश्वर को नहीं मानते उनको नास्तिक रूप में प्रस्तुत करते हैं तो कहते हैं नहीं वैदिक दर्शनों में भी ईश्वर को नहीं मानते उसमें फिर ऐसे ऐसे प्रमाण लेते हैं वो कहते हैं देखो वो हम जो मानते हैं वो यहां भी है आपके भी ये तो आपने जबरदस्ती इसको आस्तिक दर्शन बना रखा है ईश्वर को कहा मानते हैं ये ऐसे लोग ढूंढते हैं इसमें ऐसी प्रस्तुति करते हैं कहते हैं देखो हम ये मानते हैं कर्म से ही सिद्धि होती है फलों की ईश्वर की कुछ नहीं है देखो ये सूत्र बनाए नहीं ईश्वर अधिष्ठित फल संपत्ति कर्मणा तत्सिद्धे हम तो यही मानते हैं ईश्वर का क्या लेना देना और जब ईश्वर कर्मफल देता ही नहीं है ईश्वर कर्मफल का अधिष्ठाता नहीं है देता नहीं है वो नहीं बोलते अधिष्ठाता नहीं है ये लिखा है तो उसको मानने की जरूरत क्या है बिना परमात्मा के नियंत्रण के कर्म तो अपने आप फल दे देंगे ऐसा मानते हैं लोग एक सूत्र को उठाएंगे छोटे से अंश को देखेंगे तो ऐसा ही प्रतीत होगा और वो लोग भी एक अंश उठा करके दे देते हैं हमें भी लगता है हाँ लिखा तो यही है ये किस संदर्भ में कहा गया क्या तात्पर्य और पूरा शास्त्र क्या बोल रहा है यहां से हम वो बात थोड़ ना निकालेंगे जो शास्त्र में अन्य जगह कही है उसके विपरीत पढ़ रही हो किसी वक्ता के वक्तव्य को पूरी समग्र दृष्टि से देख करके हम कह सकते हैं कि हाँ इस वाक्य का इसका ये अर्थ हो, होगा और ये अर्थ नहीं हो सकता एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं ऐसा करता है कि विपरीत बोलता रहे ऋषि और ये सूत्र रचना में तो संभव ही नहीं है ऐसा तो जो ईश्वर का फल प्रदातृत्व तो स्वीकार करते हैं तो भी ये इस बात को कहना चाह रहे हैं और इस बात पे जोर देना चाह रहे हैं कि जो लोग केवल प्रार्थना वाले में, पक्ष में चले जाते हैं कि बस हम परमात्मा को प्रसन्न कर लेंगे और सब कुछ हो जाएगा और कुछ नहीं करना ये व्यापक रूप से आज प्रचलित नहीं है खूब प्रचलित है ये जो छोटे छोटे रास्ते निकाल रखे वो ऐसे ही तो है ऐसा कर लो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे ये कष्ट बाधा हट जाएगी ऐसा कर लो ये चीज उपलब्ध हो जाएगी ये सारा तंत्र ही ऐसे चल रहा है और ये उस समय भी होगा हो सकता है आज से कम हो लेकिन ऐसी प्रवृति लोगों की हो सकती है ये उपदेश बीच का प्ररोह विकृत भी हो जाता है तो जब कहा कि परमात्मा अपने आप कुछ नहीं कर सकता हो तो कर्म के अनुसार ही करता है तो फिर ऐसे ईश्वर को क्या मानना सीधे कर्म को मानेंगे हम उपदेश के बीच का प्ररोह गलत हो गया विकृत हो गया या केवल ये बताया जा रहा है कि परमात्मा कर्म के अनुसार ही करता है कुछ वचन हमारे को ऐसे शास्त्रों में मिल जाते हैं जिससे लगता है कि जैसे परमात्मा की जो इच्छा है वो करता है ये मानने वाले भी हैं बरकाज भी बहुत बड़ा वर्ग है चूंकि वो पुनर्जन्म को मानते नहीं है पिछला जन्म नहीं मानते अगला जन्म नहीं मानते तो पुनर्जन्म की बात होती है और उनसे पूछे कि ये भिन्नता क्यों है मनुष्यों में भी इतनी भिन्नता क्यों है और अन्य प्राणी क्यों ऐसे अलग अलग बने आत्मा रूह तो उनमें भी समान है कहते हैं तो परमात्मा की अल्लाह ताला की इच्छा है वो किसी को कुछ भी बनाए सब चीजों की आवश्यकता है तो सब चीजें बनाई उसने कर्म सापेक्ष तो वो बोल नहीं सकते क्योंकि वो पूर्व जन्म को मानते ही नहीं है सीधा प्रश्न आता है यदि बिना कर्म के अनुसार कह रहे हो तो कर्म आए कहां से ये तो जन्म के बाद में कर रहे हैं कर्म जन्म कैसे मिला किस कर्म के आधार पर कर? इसलिए कर्म को तो वो मान ही नहीं सकते आगे कर्म की बात करते हैं कि जैसे हम कर्म करेंगे उसके अनुसार फिर कयामत के समय परमात्मा अल्लाह न्याय करेगा वहां तो करते हैं लेकिन पहले नहीं करते तो कहते हैं कि जैसे हम मकान बनाते हैं तो मकान में रसोई भी बनाते हैं तो बैठक भी बनाते हैं तो शयनागार भी बनाते हैं शयन कक्ष भी बनाते हैं शौचालय स्नानगार भी बनते हैं कूड़े का स्थान भी होता है बर्तन धोने का स्थान होता है पानी रखने का स्थान होता है हमारी इच्छा है सब चीजें आवश्यक है बना दी उसमें कोई कर्म थोड़ा ना था कि इस भूमि का पुण्य था इसलिए यहाँ रसोई बनी है या जल है इसका पाप कर्म था इसलिए यहाँ पर शौचालय है या गंदगी है कूड़ादान है कोई कर्म थोड़ा ना था उसका जैसी इच्छा है वैसा स्वामी जैसा करे वैसा हो जाता है ऐसे ही परमात्मा स्वामी है अल्लाह स्वामी है और वो जैसा कहेगा वैसा करेगा ये एक पक्ष है जो कर्मनिरपेक्ष और परमात्मा पर ही पूरा निर्भर रहते हुए इसकी व्याख्या करता है सब कुछ परमात्मा की इच्छा से और इस पक्ष में वेद मंत्र भी प्रस्तुत कर दिए जाते हैं यम कामये आये तम तम उग्रम त्रिणोमी जिसको मैं चाहता हूं कामये मैं इच्छा करता हूं परमात्मा बोल रहा है उसको मैं उग्र बना देता हूं तेजस्वी यानी क्षत्रिय बना देता हूं तम ब्रह्मांडम उसको ब्रह्मा ब्राह्मण बना देता हूं ज्ञानी बना देता हूं तम ऋषिम उसको मैं ऋषि बना देता हूं यम कामय सबके साथ जुड़ जाएगा जिसको मैं चाहता हूं उसको ऋषि बना देता हूं तम सुमेधाम उसको अच्छी मेधा वाला बुद्धि वाला बना देता हूं धारणावती बुद्धि वाला बना देता हूं किसको जिसको यम कामय जिसको मैं चाहता हूं अब वचन प्रथम दृष्टिया क्या लगेगा अर्थ क्या है इसका परमात्मा की इच्छा के अनुसार हो रहा है सारा इसे और भी वचन मिल जाएंगे लेकिन सिद्धांत हमें यह स्पष्ट रखना है कि भाषा क्यों प्रयोग की जा रही है वो भी समझ लेना है और सिद्धांत क्या है ये भी समझ के रखना है कन्नेश्वराधिष्ठित फल निष्पत्ति परमात्मा के आधीन नहीं है ये यदि हम ये माने कि परमात्मा की जो इच्छा हो जिसको वो राजा बना दे और जिस चाहे उसको रंक बना दे इसको मूर्ख बना दे विद्वान बना दे बली बना दे निर्बल बना दे हम प्रस्तुत भी करते हैं भजनों में भी बोलते हैं एक सीमा तक ठीक है वो अगर साथ में दृष्टि पीछे की ठीक है कि ये कर्म के अनुसार करता है और यही कार्य यही वाक्य यदि कर्म निरपेक्ष रहते हुए बोला जाएगा तो गलत हो जाएगा तो कुल मिलाकर के अंतिम आधार क्या है हमारे भोगों का भिन्नता का कर्मफल का तो कर्म हमारे उसके आधार है वैसे ये बात कही जा रही है पर न ईश्वराधिष्ठित फल संपत्ति मात्र ईश्वर पर निर्भर नहीं है ईश्वर भी कर्मानुसार ही फल देता है ईश्वर कर्म के भिन्न जाकर के फल नहीं देगा सामान्य नियम जो है और जहां परमात्मा कर्म निरपेक्ष कुछ देता है जैसे मुक्ति के बाद में देता है शरीर देता है वो सबके लिए समान है वो एक अलग बात है बाकी जहां जहां कर्म के अनुसार फल देने का होगा वहां अलग अलग कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न फल देगा और तो परमात्मा भी जैसे बंधा हुआ है स्वतंत्रता किसे कहते हैं अधिष्ठातृत्व किसे कहते हैं जहां स्वतंत्रता हो करने की करूं या ना करूं चाहे तो ये करूं चाहे तो वो करूं इसे ही तो स्वतंत्र कहते हैं स्वतंत्रता यही तो है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा करतु इसमें जो समर्थ होता है करने में न करने में और भिन्न प्रकार से करने में जो समर्थ होता है स्वतंत्र सु, उसको स्वतंत्र कहते हैं परमात्मा इस दृष्टि से स्वतंत्र नहीं है अब परमात्मा स्वतंत्र नहीं है इसलिए उसकी कोई दीनता या तो दुर्बलता नहीं समझ लेनी है। कि वो तो कोई स्वतंत्र ही नहीं है वो तो फिर क्या हुआ क्या शक्ति सर्वशक्तिमान हुआ वो अपने नियम से खुद बंधा हुआ है वो अपने नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करता है इस दृष्टि से वो बंधा हुआ है सामर्थ्य तो बहुत है उसमें कुछ भी करने की लेकिन उसका स्वभाव है न्यायकारी वो इधर उधर कुछ नहीं करेगा तो दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो परमात्मा कर्मों से बंधा हुआ है वो कर्म के अनुसार ही देता है फल अन्याय नहीं करता अपने आप करेगा तो वो न्यायकारी नहीं रहेगा वो अन्यायकारी हो जाएगा पक्षपात वाला हो जाएगा तो हम परमात्मा को इन दोनों में से कौन सा देखना चाहते हैं कौन सा शुद्ध स्वरूप हो सकता है न्यायकारी माने और स्वतंत्र न माने अथवा स्वतंत्र माने उसको इतना परम शक्तिशाली मान ले और अन्यायकारी माने दोनों में से कौन सा पक्ष थी न्यायकारी न्याय मान लें नहीं तो उसका परमात्मापना ही नहीं रहेगा वो उसकी निर्विकारता नहीं रहेगी वो पूजनीय नहीं रहेगा केवल बल कोई बलवान है इससे कोई पूजनीय नहीं हो जाता है अन्याय करता रहे बलवान है इससे कोई आदर का पात्र नहीं होता है और बाहर से आदर कोई कर भी देगा झुक भी जाएगा तो अंदर से तो गालियां ही देगा उसको वो कौन सा सम्मान हुआ तो न्यायकारिता तो मूलभूत चीज है पर इससे परमात्मा की शक्ति भी नहीं प्रतीत होती उसकी सा, शक्ति सामर्थ्य तो है ही सृष्टि रचना में वो तो अनंत शक्ति सामर्थ्य है ही लेकिन गलत कार्य वो नहीं करेगा अन्याय वो नहीं करेगा कर्मानुसार करेगा और यही इस सूत्र का तात्पर्य न ईश्वरा अधिष्ठित फल संपत्ति कर्मणा तत्सिद्ध कर्म से वो सिद्ध होता है फल की निष्पत्ति कर्म के आधार पर होती है फल फल निष्पत्ति संपत्ति ठीक है फल संपत्ति भी है फल निष्पत्ति भी एक ही तात्पर्य तात्पर्य एक ही है ऐसा बहुत जगह पाठभेद आता रहा है होता है इतनी परंपरा से चलते हैं ये ग्रंथ कहीं थोड़ा सा अंतर हो गया या ये सब इतने लंबे पुराने ग्रंथों में ऐसा हो जाता है दोनों तरह के ग्रंथ मिलते हैं हमारे को ये भी पाठ वो भी पाठ तो कुछ कुछ शब्दों में ये भेद है तात्पर्य में कोई भेद नहीं है तो जब परमात्मा का अधिष्ठातृत्व तो नहीं है कर्म से ही उसकी सिद्धि होती है तो फिर परमात्मा का तो कोई अधिष्ठातृत्व तो होगा ही नहीं मानना ही नहीं चाहिए ये तो परमात्मा को क्यों बड़ा माने जब कर्म के अनुसार ही हो रहा है तो उसका उत, उत्तर दिया जा रहा है नहीं अधिष्ठाता तो फिर भी है कैसे हैं? अगला सूत्र देखिए बोलिए स्व उपकारात् अधिष्ठानम लोकवृत स्व का मतलब है जो मेरे अपने हैं स्व और स्वामी तो कोई स्वामी होता है तो उसका कोई स्व भी होता है तब स्वामी होता है वो स्व मतलब वो वस्तु धन और स्वामी मतलब स्व वाला जो है तो परमात्मा के कुछ अपने है, हैं यानी हम आत्माएं तो उन स्व के उपकार से आत्मा का उपकार करने से इस प्रकृति के माध्यम से आत्मा का उपकार करने से कर्म के अनुसार फल दे रहा है उसमें भी आत्मा का उपकार उसका है तो स्व उपकारात अधिष्ठानम उसका अधिष्ठात्रित्व है लोकवत लोक के समान लोक में भी कोई व्यक्ति अपनों का जिनका भी भरण पोषण करता है उनके लिए व्यवस्था करता है उसका तो उन पर माना जाता है और जो सेवा लेते हैं वो भी उनका मान करते हैं क्या ये उनको स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं कि वो हमारी रक्षा करते हैं वो हमारे लिए व्यवस्था करते हैं भोजन आदि करते हैं हम भी कार्य करते हैं वो ठीक है लेकिन उनके बिना हमारा ये काम नहीं चल सकता तो उन जो बड़े हैं उनका अधिष्ठातृत्व तो हो जाता है ऐसे ही परमात्मा का भी है तो स्व का उपकार करने के कारण से जीवात्माओं का उपकार करने के कारण से परमात्मा का अधिष्ठात्रित्व है स्वतंत्र रूप से कर्मफल दे रहा हो इसलिए अधिष्ठात्रित्व नहीं है उसका वो तो कर्म के अनुसार ही देगा अगला सूत्र चौथा बोलिए लौकिक ईश्वरवत इतरथा इतरथा का मतलब है उससे भिन्न भिन्न प्रकार से किस तरह भिन्न प्रकार से यदि वो अपनों का उपकार ना करे और फिर उसका अधिष्ठातृत्व तो कोई कहने लगे तो तब तो वो लौकिक ईश्वर के समान हो जाएगा लोक में जो ऐश्वर्य वाले व्यक्ति होते हैं, उनके समान हो जाएगा ये अर्थ में है यहां पर ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर कहलाते हैं ऐश्वर्य से युक्त हैं लेकिन अपना हित नहीं करते अपने लोगों का और करते भी हैं तो उसमें उनकी व्यक्तिगत हित की भावना रहती है कि मैं इनको सहयोग करूं इससे मेरे को ये मिलेगा इसलिए वो कुछ देते हैं इसलिए कुछ वो सहयोग करते हैं स्वार्थ के वशीभूतों के अपने लिए जो करते हैं अगर परमात्मा जीवों के उपकार की दृष्टि से कर्म नहीं कर रहा है तो फिर तो वो तो लौकिक स्वार्थ ईश्वर के समान हो जाएगा यानी दोष आ जाएगा तो अपने आत्मीय आत्माओं के उपकार के लिए करता है इसलिए उसका अधिष्ठातृत्व है और लौकिक ईश्वरों से वो अलग है अपने लिए व्यक्तिगत कोई प्रयोजन न होते हुए भी बाकी सबका हित करना आत्माओं का हित करना उसका प्रयोजन है तो अगर नहीं मानेंगे तो लौकिक ईश्वर के समान वो निंदित हो जाएगा ऐसा तो वो ईश्वर नहीं इसलिए पहले वाली बात तो हमें माननी होगी लौकिक ईश्वरवत इतरथा ये सिद्धांत ही बोल रहा है आक्षेप के रूप में यदि वैसा नहीं मानेंगे तो ये दोष आएगा अगला सूत्र बोलिए पारिभाषिको व यदि वैसा नहीं मानेंगे कि वो परोपकार कर रहा है अन्य जीवों के लिए तो फिर तो ऐसा ईश्वर केवल कथन मात्र के लिए होगा पारिभाषिक होगा केवल प्रतीक के रूप में होगा बाकी उसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि वो आत्माओं के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है आत्माओं को कर्म के अनुसार फल मिल रहा है तो वो तो कथन मात्र का ईश्वर होगा पारिभाषिक मात्र होगा ये दोष आएगा ये दोष सिद्धांत ही बता रहा है पूर्व पक्षी दूसरे में यदि ये पिछला नहीं मानते हैं तो ये दोष आने लगेंगे तो न तो चूंकि वह पारिभाषिक है न लौकिक ईश्वर की तरह इसी से भी बात को पुष्ट कर रहे हैं कि वो जीवात्माओं के कल्याण के लिए ये सारे कार्य करता है हो गया आपको ये कहे कि कोई बात नहीं इनको लौकिक की दृष्टि से मान लेंगे जैसे लौकिक ईश्वर अपने राग के कारण से अपने हित के लिए दूसरों का कुछ हित करता है ऐसा माने तो और ये जो उपकार है ये कब होता है कैसी स्थिति में कर्म निरपेक्ष, कर्म सापेक्ष तो जो कर्म निरपेक्ष कोई किसी का हित करता है कि सामने वाले ने तो कुछ कर्म किया नहीं है लेकिन फिर भी उसका हित कर रहे हैं सामने वाला योग्य नहीं है लेकिन फिर भी उसको नौकरी दे रहे हैं ये कब होता है जब हमारा उससे क्या कोई ना कोई कुछ और संबंध होता है वो राग का स्वार्थ का संबंध होता है तब ऐसी बातें होती हैं, तो परमात्मा का चूंकि किसी से रागात्मक संबंध नहीं है अविद्यायुक्त संबंध तो है आत्मीय तो है हम उसके लेकिन उस तरह का नहीं है संबंध जैसा गलत हो जाता है तो उसके संबंध में अगले सूत्र में कहा छठा सूत्र बोलिए ना, ना रागाद्रिते तत्सिद्धि प्रतिनियत कारण न रागाद्रिते तत्सिद्धि राग के बिना उसकी सिद्धि नहीं होती है किसकी कर्मनिरपेक्ष जो वैसे ही किसी को कुछ भी दे देते हैं उसकी राग के बिना सिद्धि नहीं होती है यानी वहां राग हर जगह रहता है अपने लोगों के लिए कुछ भी दे दिया दूसरों के लिए नहीं दिया ये जो पक्षपात होगा भिन्नता करेंगे तो वहां तो राग रहेगा राग अगर ये पक्षपात देखा जा रहा है तो राग अवश्य है निसंदेह है ये परमात्मा पे भी घटता है मनुष्यों पर भी घटता है किसी को पक्षपात करता यदि हम देख रहे हैं इसका मतलब है राग है इसका उसमें अगर उचित ढंग से सब प्रमाण हो रहा है कुछ सोच समझ कर वो बताता है कि इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं उसका कोई औचित्य है तब राग नहीं कहेंगे तब तो उचित निर्णय है वो चाहे अपने लिए हो अपने अप संबंधित व्यक्ति के लिए हो या दूसरे के लिए हो उसको राग नहीं कहते अब कोई अधिकारी उसके अपने बच्चे का भी चयन करता है तो क्या अपने बच्चे का चयन नहीं कर सकता है वो योग्य है तो करना चाहिए तो अपने व्यक्ति को चुनना इतने मात्र से राग सिद्ध नहीं हो जाता क्योंकि वो योग्यता के आधार पर कर रहा है उसका आधार है प्रमाण है औचित्य है तर्क युक्ति है उसके पीछे तब नहीं कहा जाएगा इसको राग वाला लेकिन उसके बिना यदि कर रहा है तो राग अवश्य है ये पक्का है और जिसमें राग और द्वेष है उसकी अभी जीवन मुक्ति स्थिति तो पहुंची नहीं है उसे नीचे नीचे हो सकता है समाधि भी नहीं लगी समाधि भी नहीं लग पाएगी मुश्किल होता है तो जब हम किसी की परीक्षा भी करते हैं तो राग और द्वेष, अविद्या से भी करते हैं राग और द्वेष से भी करते हैं ये क्लेश हैं, ये क्लेश रहते हैं तो न्यूनता ही मानी जाएगी साधना में अपनी भी परीक्षा हम करते हैं इसके आधार पर हम फिर अपनी योजना को बनाते हैं साधना को का कार्यक्रम बनाते हैं कि मेरे में ये कमी है मेरे को इसको दूर करना है इसके लिए तप करना है इसको सहन करना है इसमें सुधार करना है तो अपना भी पता इससे लगता है तो न रागा तीते तत्सिद्धि राग के बिना तो इसकी सिद्धि ही नहीं हो सकती किसकी कर्म निरपेक्ष फल देने की ये जो भिन्न भिन्न फल हमें मिलते हैं उसकी क्यों ऐसा मान रहे हैं तो क्या प्रतिनियत कारणत्वाद ये बिल्कुल निश्चित कारण है इसलिए ऐसा हम बोल रहे हैं प्रतिनियत है इसके प्रति ये निश्चित कारण है पक्षपात युक्त कोई निर्णय लिया जा रहा है कर्म निरपेक्ष तो ये तो राग मां अटूट है राग नहीं है तो वो ऐसा करेगा ही नहीं व्यक्ति ये प्रतिनियत कारण है इसलिए हम बिल्कुल निश्चित कह सकते हैं कि पक्षपात कर रहा है तो राग है इसका कोई संदेह नहीं तो न ना राग नागा दि, तत्सिधि प्रतिनियत कारण तो, तो कि ठीक है परमात्मा में भी राग मान लेंगे परमात्मा भी ऐसा कर लेगा क्योंकि जो भक, भक्त ईश्वर की कृपा की अपेक्षा रखते हैं वो तो परमात्मा को ऐसा ही देखना पसंद करते हैं ऐसा ही तो पसंद करते हैं कि भाई हम प्रार्थना करें ये करें और परमात्मा बस कर दे जल्दी से जल्दी ऐसा हो जाए हमारा ये भक्तों के अंदर घुस जाती है बात घुसी रहती है तो यदि परमात्मा में ऐसा राग माना जाए मान लिया जाए तो क्या होगा अगला सूत्र बोलिए तद योगे नित्यमुक्ता अगर ऐसा माना जाए अपी का मतलब है अगर ऐसा माना जाए संभावना में है अपी शब्द तो उसका योग होने पर यानी राग का योग होने पर ना नित्य मुक्त है वो नित्य मुक्त कहला ही नहीं सकता जबकि परमात्मा नित्य मुक्त है पीछे आई चुकी है ये बात नित्य मुक्त कौन है सदा मुक्त कौन है परमात्मा है आत्मा तो नित्य मुक्त भी होता रहता है बद्ध भी होता रहता है दोनों है उसके परमात्मा ही नित्य मुक्त है वो एक सिद्धांत स्थिर है श्रुति से भी पता लगता है तो यदि हम ये कल्पना करें कि परमात्मा भी राग से ग्रस्त हो जाता है तो बोले फिर वो नित्य मुक्त नहीं रह सकता नित्य मुक्त हो ही नहीं सकता नित्य मुक्त वही होगा हो सकता है जिसका ज्ञान शुद्ध हो और ज्ञान शुद्ध होगा वो राग और द्वेष से रहित हो सदा सदा के लिए नित्य रूप से वही नित्य मुक्त हो सकता है नहीं तो यही तो बंधन का कारण है राग से ही तो बंधन प्राप्त होता है राग विराग और योगा सृष्टि सृष्टि किसे कहते हैं राग और विराग राग और देश इसका योग ही तो सृष्टि है ये सारा और परमात्मा भी वही करने लगेगा तो वो भी सृष्टि में आएगा बंधन में आएगा फिर नित्य मुक्त तो क्या हुआ फिर वो परमात्मा भी क्या हुआ वो तो आत्मा जैसा ही हो गया इसलिए तदयोगे भी नित्य इसका योग कोई माने भी तो वो नित्यमुक्त नहीं रह पाएगा इसलिए परमात्मा तो राग से रहित है और वो कर्म सापेक्ष फल देता है अपने आप नहीं देता है कर्म के आधार पर फल देता है इसी बात को कहा जा रहा है हो गया आगे देखिए अगला सूत्र बोलिए प्रधान, प्रधान शक्ति, शक्ति योगात् चेत संगापत्ति ही। कोई कहे कि नहीं परमात्मा कर्म के अनुसार नहीं दे रहा वैसे भी दे सकता है और जो प्रधान है मूल प्रकृति है वो उसकी शक्ति इतनी अधिक है कि वो परमात्मा को अपने वश में कर लेती है और उसके कारण से परमात्मा वैसा का वैसा फल देता है प्रकृति ही ये सोच रही है कि इसको ऐसा शरीर दू इसको ये इंद्रिय दू और उसके वशीभूत होकर परमात्मा को वैसा वैसा करना हो रहा है संसार की भी प्राकृतिक पदार्थों की भी शक्ति बहुत अधिक लगती है वायु की कितनी शक्ति है और पूरे देखो तो समुद्र की कितनी शक्ति है कितने वेग से अगर पानी जाता है तो कैसा होता है अग्नि की कितनी शक्ति है बड़ी बड़ी अग्नियों को देखें तो ऐसे तो शक्ति बहुत अधिक लगती है हमारे को जड़ पदार्थों की भी हमको लगे कि परमात्मा इस प्रकृति की जो पूरी प्रकृति है उसका मूल प्रधान उसकी जो अनंत शक्ति है अनंत ऊर्जा है उसमें अनंत जैसी लगती है हमें उससे वशीभूत होकर के ये सारा का सारा कर रहा है परमात्मा वश में है और वो उसके बलात जैसा करना है वैसा वो करवाता जा रहा है प्रकृति करवाती जा रही है पुरुष परमात्मा करता जा रहा है बनाता जा रहा है तो बोले यदि ऐसा करें तो ऐसा माने तो प्रधान शक्ति योगा चेत प्रधान की शक्ति के योग से योग का मतलब ऐसे बाध्य करके ऐसा करें तो संघापत्ति संघ की राग की आसक्ति की आपत्ति आ जाएगी परमात्मा क्यों ऐसा कर रहा है उसके अनुसार ये दोष आ जाएगा तो परमात्मा तो परमात्मा नहीं रह पाएगा यद्यपि परमात्मा प्रकृति की सहायता से शरीर आदि उत्पन्न करता है सृष्टि को बनाता है उसकी शक्ति का प्रयोग करता है ये उस संदर्भ में नहीं कहा जा रहा है। यहां बाध्यता मजबूरी साथ में जुड़ी हुई है कि प्रकृति ही बलात उससे ऐसा करवा रही है ऐसी स्थिति में तो बोले प्रधान शक्ति योगा चेत संघ संघ की आपत्ति आ जाएगी तो ये तो नहीं हो सकता परमात्मा तो असंग है वो प्रकृति से कैसे जुड़ जाएगा और प्रकृति के अनुसार कैसे चलेगा वो वो प्रकृति के अनुसार नहीं चल सकता और अगला सूत्र कोई कहे कि अच्छा चलो प्रकृति का भी योग नहीं है प्रकृति से भी बाध्यता नहीं है और वो भी कुछ राग से युक्त होकर के शरीर नहीं देता है लेकिन परमात्मा तो ऐश्वर्य से भरा पड़ा है हर जगह उसका ऐश्वर्य है विभिन्न गुणों से युक्त है और ऐसा परमात्मा सब जगह विद्यमान है तो बस वो ऐश्वर्य से युक्त है इसी से हमारे को ये सब चीजें हो जाती अपने आप ना तो वो करता है करने करने लगे तो कहेंगे कि विदोष आ है राग से युक्त है वो नहीं बस वो ऐश्वर्य से संपन्न है इसलिए सब कुछ ऐसा हो जाता है अगर ऐसा माने तो तो उसके लिए सूत्र है नवा बोलिए सत्ता मात्रात चेत, चेत सर्वैश्वर्य अगर परमात्मा की सत्ता उपस्थिति मात्र से ये सारा का सारा हो रहा है तो फिर तो सर्वैश्वर्य होना चाहिए सब में वैसा ही ऐश्वर्य आ जाना चाहिए क्योंकि परमात्मा सब जगह है और सब जगह उसका समान ऐश्वर्य है सारे गुण कर्म उसके स्वभाव विविधता वो सब जगह है यदि परमात्मा की सत्ता मात्र से ही ये सब हो रहा है उसमें परमात्मा की इच्छा प्रयत्न कुछ नहीं है कर्म भी कुछ नहीं है तो फिर तो सब में समान ऐश्वर्य आ जाना चाहिए था जितना भी ऐश्वर्य आ सकता हो मनुष्य में प्राणियों में शरीरों में वो सारा ऐश्वर्य आ जाना चाहिए था और वो सबका समान होना चाहिए था भेद नहीं होना चाहिए था उसमें जैसे अग्नि अगर गर्म है और अग्नि सब जगह फैली है तो वो सब जगह वैसा करेगी सभी एक जैसा प्रभाव आएगा उसका प्रकाश का गर्मी का तो अगर परमात्मा है और परमात्मा तो अंदर बाहर सब जगह है तो फिर तो सब जगह ऐश्वर्य हो जाना चाहिए था लेकिन वो चुकी नहीं है इससे पता लगता है कि परमात्मा की उपस्थिति मात्र से ये चीजें नहीं होती सत्ता मात्रा चेत सर्वैश्वर्यम कई लोग प्रश्न करते हैं साधक लोग नए नए आते हैं तब अच्छा परमात्मा सब जगह है सर्वव्यापक है उसमें आनंद है ज्ञान है आप कहते हैं कि हम उसमें डूबे हुए हैं व्याप्य व्यापक संबंध है तो परमात्मा का आनंद हमारे को क्यों नहीं मिल जाता फिर जब हम उस आनंद में ही डूबे हुए है हैं तो हमारे को अभी क्यों नहीं मिल जाता है उसका आनंद जैसे अग्नि में कोई गोला जाए तो गर्म हो जाता है लाल हो जाता है प्रकाशित हो जाता है तो हम क्यों नहीं हो जाते है? आनंद से युक्त क्योंकि सत्ता मात्र से लौकिक उदाहरण यह है कि जैसी वस्तु के समीप जाते हैं वैसे हो जाते हैं पानी है और उसमें रुई का गोला जाएगा तो गीला हो ही वो अंदर बाहर पानी हो ही जाएगा घी में तेल में हम हाथ डालते हैं तो वैसा चिकना हो ही जाएगा हाथ वो कुछ करते थे ना उनकी सत्ता मात्र से सन्निक होने मात्र से उसका प्रभाव हमारे पे आ जाता है रंग लग जाता है कपड़े रंग जाते हैं तो ऐसे ही परमात्मा को तो कहीं लाने ले जाने की भी बात नहीं है कोई कर्म करने की बात नहीं है वो तो है ही विद्यमान सब जगह तो उसकी सत्ता मात्र से हमें आनंद मिल जाना चाहिए हमें ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए ये सब प्रयत्न करने की आवश्यकता क्या है तो सत्ता मात्र से नहीं होता यह वो है इसलिए हम भी आनंदित हो जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता वो जहां पर है वहां वो हर वस्तु चेतन हो जाएगी ऐसा भी नहीं होगा जड़ वस्तुओं भी रहता है ये भी प्रश्न उठाते रहते हैं ना हमारे शरीर में आत्मा है तो हम चेतन है तो परमात्मा सब्जेक्ट है तो ये चीजें चेतन क्यों नहीं हो जाती है इस सत्ता मात्र से ये ऐश्वर्य नहीं आता है ना चेतनता आएगी ना आनंद आएगा ना ज्ञान आएगा क्योंकि ये सब चीजें उसके नियंत्रण में है वो चेतन है वो जड़ नहीं है ये सत्ता मात्र से जो होता है वो जड़ वस्तुओं में देखा जाता है तो उनका अपने गुणों पर कोई नियंत्रण नहीं होता और एक से दूसरे में गुण जहां जहां जा सकते हैं वो जाते रहते हैं प्रभावित होते हैं जड़ वस्तुओं की बात है वो जड़ वस्तुओं की बात चेतन परमात्मा पे नहीं लगा सकते केवल सत्ता मात्र से ऐश्वर्य नहीं आता कोई भी ऐश्वर्य सब समान नहीं हो जाते नहीं तो सब समान हो जाएंगे तो इससे ये कहना चाहते हैं कि ये जो चीजें हो रही है ये इच्छा प्रयत्न पूर्वक हो रही है परमात्मा का ईक्षण है परमात्मा हित की भावना से कर रहा है उसका अधिष्ठातृत्व है लेकिन वो भी कर्मानुसार ही करता है तो पूरे परिप्रेक्ष्य को इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है तो सत्ता मात्रा, चेत सर्वैश्वर्यम दोष दिखाया जा रहा है यदि सत्ता मात्र से माने ईश्वर की सत्ता मात्र से तो सबका ऐश्वर्य हो जाना चाहिए लेकिन चूंकि सबका ऐश्वर्य नहीं है सब समान रूप से सब गुणों से सम्पन्न नहीं है इससे पता लगता है कि सत्ता मात्र से तो नहीं होता वहीं योगी को आनंद आ रहा है और दूसरे बद्ध मनुष्य को ईश्वर का आनंद नहीं आ रहा है एक ही कक्ष में है एक ही स्थान पर है जिस स्थान पर योगी को आनंद आ रहा था वो कहीं और चले गए जगह दूसरा व्यक्ति आके बैठता है तो उसको भी नहीं आता वो तो सत्ता मात्र से नहीं होता अब इसी की पुष्टि के लिए और कुछ सूत्र आगे दे रहे हैं कि ये जो कर्मनिरपेक्ष परमात्मा का फल देना ये कुछ लोग मानते हैं बोले उसकी सिद्धि नहीं होती है कैसे नहीं होती है दसवा सूत्र बोलिए प्रमाण अभावात् अभावात, न तत्सिद्धि चूंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है कोई प्रमाण तो हो कि ईश्वर अपनी इच्छा से कुछ भी कर देता है उसके लिए मान तो लें बोले हो सकता है परमात्मा ऐसा करता हो अपनी इच्छा से कोई हो सकता है ये तो कह दिया हो सकता है मैं तो कुछ भी बोल सकते हो सकता है मैं तो यूं भी बोल सकते हैं हो सकता है परमात्मा हो ही नहीं हो सकता है मैं तो बोल सकते हैं हो सकता है परमात्मा भी हमारे जैसा ही हो हो सकता है परमात्मा ने भी कोई शरीर धारण कर रखा हो अभी तो हो सकते हैं मैं तो कुछ भी कर लो वो तो संभावना है मात्र कल्पना मात्र है और हो सकता है ये कहते हुए भी व्यक्ति उसको अपना दृढ़ प्रमाण मान करके चलता है कि जैसे मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं अभी तो ऐसा हो सकता है हो सकता है तो हो सकता है इसका मतलब है आपकी बात गलत है हो तो सकता है लेकिन है तो नहीं है उसके लिए सिद्ध करना होगा प्रमाण देना होगा तो प्रमाण के अभाव में सिद्धि नहीं होती बात की इसलिए कोई यूं कल्पना करे परमात्मा कर्मनिरपेक्ष फल देता है ये संभावनाएं हो सकता है तो संभावना ही है ये कोई प्रमाण नहीं है और आपको उसे सिद्ध करना है तो उसके लिए प्रमाण देना होगा जैसे वैज्ञानिक भी किसी खोज को करते हैं तो पहले परिकल्पना करते हैं संभावना व्यक्त करते हैं ऐसा ऐसा हो सकता है ऐसा ऐसा हो सकता है एक दिशा लेकर के चलते हैं फिर उसको प्रयोग करते हैं प्रमाणों से सिद्ध करते हैं तब कहते हैं हाँ ऐसा है तो हो सकता है ये कहना ये कोई प्रमाण नहीं होता है तो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है वो कोई कह रहा है कि ऐसा हो सकता है तो दूसरा कहेगा ऐसा नहीं भी तो हो सकता है अब कहे तो दूसरे ने भी दिया किसकी बात मानेंगे वो कह रहा है कि हो सकता है तो क्या मेरी बात ठीक है दूसरा कह रहा है ऐसा नहीं भी तो हो सकता है तो उसकी बात ठीक हो गई कहने मात्र से जब दूसरे की बात कहने मात्र से सिद्ध नहीं हो रही है तो पहले की भी कहने मात्र से कैसे होगी कि ऐसा हो सकता है हो सकता है तो कोई आधार बताइए कि ऐसा क्यों हो सकता है आप किस आधार पर बोल रहे हैं नहीं हो सकता है तो उसका आधार बताइए क्यों नहीं हो सकता है प्रमाण आना चाहिए बिना प्रमाण के सिद्धि नहीं होती इसलिए उन्होंने कहा प्रमाणाभावात न तत्सिद्धि बिना प्रमाण के उसकी सिद्धि नहीं होती है कि वो बिना कर्म निरपेक्ष कर्म निरपेक्ष वैसे ही फल देता हो वो कर्म सापेक्षी फल देता है कर्म पर आधारित है हमारे फल अगला सूत्र और अपनी बात की पुष्टि कर लें बोलिए संबंध अभावात न अनुमानन सम्बंध का अभाव होने से अनुमान भी नहीं कर सकते संबंध किसे कहते हैं अनुमान प्रमाण वाला लक्षण प्रत्यक्ष को देख के तो होता है ठीक है संबंध को देख करके प्रतिबंध दृश्य प्रतिबंध को संबंध को जिसने देखा है किसी व्याप्ति को जिसने देखा है जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है एक संबंध बन गया है बोले इसमें कोई संबंध ही नहीं है कि परमात्मा जहां होगा वहां ऐसे ऐसे फल मिलेंगे इसको ऐसा फल मिलेगा इसमें कोई नियम तो बताओ कि क्यों किसी का शरीर ऐसा है क्यों किसी का जन्म यहां पर है क्यों कोई पशु बनाए क्यों कोई वृक्ष बनाये क्यों मनुष्य में भी भेद है कोई कारण तो बताओ संबंध तो बताओ इसमें कोई संबंध ही नहीं बन रहा है कोई व्याप्ति नहीं है इसलिए अनुमान नहीं हो सकता अनुमान तो संबंध पर व्याप्ति पर निर्भर करता है प्रतिबद्ध को देखने वाला होता है प्रतिबंध को देखने वाला होता है उसको अनुमान वहां हो पाता है तो पहला वाला जो सूत्र था पिछला वो प्रत्यक्ष पे अधिक केंद्रित था इसमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और ये दूसरा वाला है अनुमान पर केंद्रित क्योंकि संबंध ही नहीं है आपस में प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए संबंध भी नहीं है और संबंध नहीं है तो अनुमान भी नहीं कर सकते आप अनुमान प्रमाण का भी प्रयोग नहीं कर सकते अनुमान प्रमाण से इसको सिद्ध नहीं कर सकते कि परमात्मा कर्म निरपेक्ष ये सारी चीजें कर रहा है और अगला देखिए बारहवा सूत्र बोलिए श्रुतिरअपी प्रधान कार्यत्वस्य पीछे से ना की अनुवृत्ति लेते हैं संबंधा भाव न अनुमानम और प्रधान के कार्यत्व की श्रुति भी नहीं है कि प्रधान अपने आप कर देता है प्रधान यानी मूल प्रकृति वो अपने आप सृष्टि को बना देती है इसकी भी कोई श्रुति नहीं है और पीछे इन्होंने बताया था कि प्रधान का कार्यत्व तो क्यों नहीं है क्योंकि उसकी परवशता है दूसरे पे आधीन है इसलिए प्रकृति अपने आप ही वैसे कर देती हो तो वो भी नहीं हो सकता श्रुतिरअपी प्रधान कार्य त्वस्य न प्रधान अपने आप कर दे ईश्वर निरपेक्ष और कर्म निरपेक्ष इसकी भी श्रुति नहीं है प्रकृति अपने आप दे नहीं सकती है प्रकृति कर्म को जान नहीं सकती है वो अपने आप नहीं देगी प्रकृति की परवशता है ओ पर किसके है परमात्मा के और परमात्मा कर्म के आधार पर फल देता है तो ये प्रतिपादन इन्होंने किया कुछ और इस विषय में आगे बात चलेगी किन्हीं को कुछ पूछना है इसमें नहीं प्रणवत सभी को साधार अभिवादन हो